क्योंकि काल का उल्लंघन करना सबके लिए कठिन है लक्ष्मण देखो ये जटायु मेरे बड़े उपकारी थे किंतु आज मारे गए देवी सीता की रक्षा के लिए युद्ध में पर्वत होने पर अत्यंत बलवान रावण के हाथ से इनका वध हुआ है बाप दादों के द्वारा प्राप्त हुए गिद्धों के विशाल राज्य का त्याग करके इन पक्षीराज ने मेरे लिए अपने प्राणों की आहुति दी है सूर शरणगत रक्षक धर्म परायण श्रेष्ठ पुरुष सभी जगह देखे जाते हैं पशु पक्षी की योनियों में भी उनका अभाव नहीं है सौम्य शत्रुओं को संताप देने वाले लक्ष्मण इस समय मुझे श्री सीता के हरण का उतना दुख नहीं है जितना कि इस प्राण त्याग करने वाले जटायु की मृत्यु से हो रहा है महायशस्वी श्रीमान राजा दशरथ जैसे मेरे माननीय और पूज्य थे वैसे ही ये पक्षीराज जटायु भी हैं महायशस्वी श्रीमान सुमित्रानंदन तू सूखे काष्ट ले आओ मैं मथकर आग निकालूंगा और मेरे लिए मृत्यु को प्राप्त हुए इन ग्रद्धराज का दाह संस्कार करूंगा सुमित्रा कुमार उस भयंकर राक्षस के द्वारा मारे गए इन पक्षीराज को मैं चेता पर चढ़ाऊंगा और इनका दाह संस्कार करूंगा फिर वे जटायु को संबोधित करके बोले महान बलशाली ग्रद्धराज यज्ञ करने वाले अग्निहोत्री युद्ध में पीठ न दिखाने वाले और भूमि दान करने वाले पुरुषों को जिस गति की जिन उत्तम लोगों की प्राप्ति होती है मेरी आज्ञा से उन्हीं सर्वोत्तम लोगों में तुम जाओ मेरे द्वारा दाह संस्कार किए जाने पर तुम्हारा सद्गति हो ऐसा कह कर धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने दुखित हो पक्षीराज के शरीर को चिता पर रखा और उसमें आग लगाकर अपने बंधु की भांति उनका दाह संस्कार किया तदनंतर श्री लक्ष्मण सहित पराक्रमी श्री राम वन में जाकर मोटे-मोटे महारोही -मोटे कंद मूल विशेष काट लाए और उन्हें जटायु के लिए अर्पित करने के उद्देश्य से उन्होंने पृथ्वी पर कुश बिछाए महा यशस्वी श्री राम ने रोही के गूधे निकालकर उनका पिंड बनाया और उन सुंदर हरित कुशाओं पर जटायु को पिंड दान किया ब्रह्मड़ लोक परलोकवासी मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति कराने के उद्देश्य से जिन पितृ संबंधी मंत्रों का जप आवश्यक बतलाते हैं उन सब का भगवान श्री राम ने जप किया तदनंतर उन दोनों राजकुमारों ने गोदावरी नदी के तट पर जाकर उन ग्रद्धराज के लिए जलांजलि दी रघुकुल के उन दोनों महापुरुषों ने गोदावरी में नहाकर शास्त्रीय विधि से उन ग्रद्धराज के लिए उस समय जलांजलि का दान दिया महर्षि तुल्य श्री राम के द्वारा दाह संस्कार होने के कारण ग्रद्धराज जटायु को आत्मा का कल्याण करने वाली परम पवित्र गति प्राप्त हुई उन्होंने रणभूमि में अत्यंत दुष्कर और यशोवर्धक पराक्रम प्रकट किया था परंतु अंत में श्री रावण ने उन्हें मार गिराया तर्पण करने के पश्चात वे दोनों भाई पक्षी राज्य टायु में पितृ तुल्य सो स्थिर भाव रखकर देवी सीता की खोज के कार्य में मन लगा देवेश्वर विष्णु और इंद्र भाती वन में आगे बढ़े इस प्रकार जटायु के लिए जलांजलि दान करके वे दोनों रघुवंशी बंधु उस समय वहां से प्रस्थित हुए और वन में श्री देवी सीता की खोज करते हुए पश्चिम दिशा नैऋत्य कोण की ओर गए धनुष बाण और खंग धारण किए वे दोनों इच्छाकुवंशी वीर उस दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए एक ऐसे मार्ग पर जा पहुंचे जिस पर लोगों का आना जाना नहीं होता था वह मार्ग बहुत से वृक्ष झाड़ियों लता वेलों द्वारा सब ओर से घिरा हुआ था वह बहुत ही दुर्गम गहन और देखने में भयंकर था उसे बेगपूर्वक लांघर वे दोनों महावली राजकुमार दक्षिण दिशा का आश्रय ले उस अत्यंत भयानक विशाल वन में आगे निकल गए तदनंतर जन स्थान से 3 कोस दूर जाकर वे महावली श्री राम और लक्ष्मण क्रौंचारण नाम के प्रसिद्ध गहन वन के भीतर गई वह वन अनेकों मेघों के समूह की भांति श्याम प्रतीत होता था विविध रंग के सुंदर फूलों से सुशोभित होने के कारण वह सब ओर से हरसोत फूल सा जान पड़ता था उसके भीतर बहुत से पक्षी निवास करते थे श्री सीता का पता लगाने की इच्छा से वे दोनों उस वन में उनकी खोज करने लगे जहां-तहां थक जाने पर वे विश्राम के लिए ठहर जाते थे विदहि नंदिनी के अपहरण से उन्हें बड़ा दुख होता रहा था तत्पश्चात वे दोनों भाई तीन कोस पूर्व जाकर क्रौंचारण को पार करके मतंग मुनि के आश्रम में पहुंचे वह वन बड़ा भयंकर था उसमें बहुत से भयानक पशु और पक्षी निवास करते थे अनेक प्रकार के वृक्षों से व्याप्त वह सारा वन गहन वृक्षवलियों से भरा था वहां पहुंचकर उन दशरथ राजकुमारों ने वहां के पर्वत एक गुफा देखी जो पाताल के समान गहरी थी वह सदा अंधकार से आबृत रहती थी उसके समीप जाकर उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों ने एक विशालकाय राक्षसी देखी जिसका मुख बड़ा विकराल था वह छोटे-छोटे जंतुओं को वध देने वाली तथा देखने में बड़ी भयंकर थी उसकी सूरत देखकर घृणा होती थी उसके लम्ने पेट तीखी दाढ़ें और कठोर त्वचा थी वह बड़ी विकराल दिखाई देती थी भयानक पशुओं को भी पकड़कर खा जाती थी उसका आकार विकट था और बाल खुले हुए थे उसकंदरा के समीप दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण ने उन्हें देखा वह राक्षसी उन दोनों वीरों के पास आई और अपने भाई के आगे-आगे चलते हुए लक्ष्मण की ओर देखकर बोली आओ हम दोनों रमण करें ऐसा कहकर उसने लक्ष्मण का हाथ पकड़ लिया इतना ही नहीं उसने सुमित्रा कुमार को अपनी भुजाओं में कस लिया और इस प्रकार कहा मेरा नाम आयो मुखी है, मैं तुम्हें भार्या रूप से मिल गई, तो समझ लो, बहुत बड़ा लाव हुआ और तुम मेरे प्यारे पती हो। प्राणनात बीर या दीर्ग काल तक इस्तिर रहने वाली आयू पाकर तुम पर्वत की दुर्गम कंदराओं में तथा नदियों के तटों पर मेरे साथ सदा रमण करोगे राक्षसी के ऐसा कहने पर शत्रु सूदन लक्ष्मण क्रोध से जल उठे उन्होंने तलवार निकालकर उसके कान नाक और स्तन काट डाले नाक और कान के कट जाने पर वह भयंकर राक्षसी जोर-जोर से चिल्लाने लगी और जहां से आई थी उधर ही भाग गई उसके पीछे चले जाने पर वे दोनों भाई शक्तिशाली श्री राम और लक्ष्मण बड़े वेग से चलकर एक गहन वन में जा पहुंचे उस समय महातेजस्वी धैर्यवान सुशील एवं पवित्र आचार विचार वाले लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर अपने तेजस्वी भ्राता श्री राम जी से कहा भैया मेरी बाईं बांह जोर-जोर से फड़क रही है और मन उद्दग्नसा हो रहा है मुझे बार-बार बुरे सगुण दिखाई देते हैं अतः आप भय का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं इसके साथ एक शुभ सकुन भी हो रहा है यह जो मंजुल नामक अत्यंत धारण पक्षी है यह युद्ध में हम दोनों की विजय सूचित करता हुआ साथ जोर-जोर से बोल रहा है इस प्रकार बलपूर्वक उस सारे वन में दोनों भाई जब श्री सीता की खोज कर रहे थे उसी समय वहां बड़े जोर का शब्द हुआ जो उस वन का विध्वंस करता हुआ सा प्रतीत होता था उस वन में जोर-जोर से आंधी चलने लगी वह सारा वन उसकी लपेट में आ गया वन में उस शब्द की जो प्रतिध्वनि उठी उससे वह सारा वन प्रांत गूंज उठा भाई के साथ तलवार हाथ में लिए भगवान श्री राम उस सब्द का पता लगाना ही चाते थे कि एक चोड़ी छाती वाले विशाल का राक्षस पर उनकी द्रश्टी फड़ी।